नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कुछ ख़ास लोगों की बातें आप तक पहुंचाते हैं और कुछ ख़ास मेहमानों को हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं यज्ञ प्रकाश जी जिनसे हम बात कर रहे हैं स्वामी जी से बहुत ही अच्छा एक सुअवसर मिला है हमें यज्ञ प्रकाश जी से हम बात करेंगे उनसे उनके जीवन की कुछ ख़ास बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैं श्री स्वामी नारायण उच्च माध्यमिक महाविद्यालय दानवा आबू रोड से यहाँ पे श्री प्रसाद बीएड कॉलेज एंड श्री प्रसाद बीएसटीसी महाविद्यालय से बोल रहा हूँ मैं खास आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पुराने जमाने में जब पहले ऋषि महात्मा लोग इस धरती पर आते थे और वो एक पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे बैठकर सभी को विद्या का दान करते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े बड़े अर्जुन एकलव्य अभिमन्यु जैसे कहीं महान योद्धाओं और कहीं बड़े महा पेड़ के नीचे ही तैयार हुए हैं शिक्षा का दान आज से नहीं पर जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से शुरू है इसमें खास स्वामीनारायण संप्रदाय में शिक्षा का दान और उसका जो स्थान है वो सबसे आगे स्थान है सबसे फर्स्ट नंबर ने उसका स्थान है स्वामीनारायण संप्रदाय में आज देखिए तो बड़े बड़े गुरुकुल बड़े बड़े महाविद्यालय वो विश्व में आज सबसे आगे स्थान प्राप्त कर रहे हैं उसमें से एक आबू रोड में श्री स्वामीनारायण आश्रम उच्च माध्यमिक महाविद्यालय है जिसकी स्थापना हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य श्री तेजेंद्र प्रसाद जी महाराष्ट्र के द्वारा हुई थी और उसका फाउंडेशन जो तैयार किया वो हमारे गुरुजी जी पूज्य गुरु प्रसाद दास जी स्वामी जी और पूज्य आनंद प्रसाद दास जी स्वामी जी उन्होंने उस कॉलेज का उस गुरुकुल का पूरा फाउंडेशन तैयार किया है हमारे कॉलेज का एक ही देह है गुरुकुल का एक ही देह है यहाँ जो भी कोई भी बच्चा आए उसको सिर्फ केवल विद्या का दान नहीं वो यहाँ आके एक से बारह तक पढ़ेगा बी कॉलेज में पढ़ेगा तो हम केवल उसको सामाजिक ज्ञान नहीं देते साथ साथ में उसको संस्कार भी प्रदान करते हैं और हमारा मानना ये है कि केवल पढ़ने से केवल नॉलेज लेने से नॉलेज हम ले लेंगे तो हमारी जिंदगी पूरी नहीं हो जाएंगी हम ये नहीं मानते कि नॉलेज ले लिया तो हम परिपूर्ण हो गए नहीं हम मानते हैं कि नॉलेज के साथ संस्कार भी होने चाहिए और यदि सिर्फ ज्ञान आप, आप, आपके पास है तो ज्ञान से हम शायद यहाँ से चंद्र तक पहुँच सकते हैं ज्ञान लेने से हम यहाँ से चंद्र तक पहुँच सकते हैं पर किसी के हृदय तक किसी के मन तक पहुँचना हो तो उसके लिए संस्कारों की बहुत ज़रूरत है यदि माँ बाप तक पहुँचना हो तो उसके लिए संस्कारों की बहुत ज़रूरत है आज हमारे कॉलेज में एन्युअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन में जो हमारा आज का सब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो है फैमिली रिले, फैमिली रिलेशन रिश्ते उस पर हमारा आज का पूरा सब्जेक्ट है और हम यहाँ हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते उसको हम विद्यादान के साथ साथ हम उसको संस्कार देने का आग्रह पहले रखते हैं क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय में और सभी संप्रदाय में हमारे जो हिंदू संस्कृति है ना हिंदू संस्कृति में जितने साधु संत हैं जितने भी साधु संत हैं तो साधु संतों का एक ही देह होता है कि जो हमने पाया है जो हम साधु संतों ने पाया हम वो समाज को दें हमने भगवान पाए हैं हमने शांति पाई है हमने संस्कार पाए हमने जो कुछ पाया है वो हम समाज को देना चाहते हैं साधुओं का जीवन सिर्फ ए कपड़े पहन के समाधि करना ध्यान करना भजन करना उतने में सीमित नहीं है साधु का जीवन है समाज में परिवर्तन लाना और समाज में परिवर्तन तभी आएगा जब साधु ऐसी संस्था यानी कि ऐसे गुरुकुल में जुड़ा होगा बच्चों को साथ में रख के उसको संस्कार देगा तभी समाज में परिवर्तन आएगा तो हमारे इस स्वामी नारायण आश्रम का देय सिर्फ एक है जो इस पटांगन में आए उसको विद्या के साथ साथ हमें संस्कार भी प्रदान करने ताकि भविष्य में किसी माँ बाप को अपने बच्चे को छोड़ कर, कहीं और जाना न पड़े हमारा देह हमारा लक्ष्य यही है स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि स्कूल का जो निर्माण है उसके पीछे जो है सिर्फ पढ़ना या ज्ञान देना नहीं है ज्ञान के साथ साथ संस्कार देना ये मुख्य देह है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आपको सुन रहा हूँ मैं तो कुछ चीज़ें जो है कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि स्कूल में जाना है सिर्फ पढ़ना है पास होना है सर्टिफिकेट लेना है लेकिन वो सीमित चीज़ें नहीं हैं उसके साथ अगर हम लोग संस्कारों को जुड़ते हैं और जो संस्कार हमारे भारत की जो परम्परा है उसको अगर हम याद दिलाते हैं तो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो भारत के लिए बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा स्वामी जी आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और मैं चाहूँगा कि आप इस मार्ग में कैसे आएँ और आपका बचपन कहाँ बीता वैसे गांधीनगर में मेरा बर्थ पैलेस है और इस स्वामीनारायण आश्रम गुरुकुल के संस्थापक पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी मैं उनके साथ बचपन से जुड़ा हूँ जब मैं छोटा था तब से जब मैं पाँच साल का था तब से मुझे मंदिर में जाना पूजा पाठ करना और साधु संतों के साथ निकट रहना मुझे बहुत अच्छा लगता ना और जब मैं पहली बार पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी के साथ आया और उनके दर्शन किए तो उनसे मैं प्रभावित हो गया पर मैंने उनसे कहा कि मुझे भी आपके जैसा बनना है तब स्वामी जी ने बोला कि मेरे जैसा क्यों बनना है तो मैंने कहा कि मुझे वो मालूम नहीं है मैं तब तो बहुत छोटा बच्चा था मैंने कहा वो मुझे मालूम नहीं है पर मुझे आपकी तरफ से आपकी तरफ मुझे बहुत आकर्षण होता है तो आपका उम्र क्या था उस समय उस समय उस समय मेरी उम्र थी आई थिंक सिक्सटीन या सेवनटीन मैं नाइन्थ में पढ़ता था तब की बात है तो मैंने स्वामी जी से बोला तो स्वामी जी ने बोला कोई बात नहीं आ जाओ मेरे पास तो स्वामी जी के साथ रहा तीन चार साल स्वामी जी ने मुझे पढ़ाई के लिए हमारे जैतलपुर में संस्कृत महाविद्यालय है वहाँ मुझे भेजा हैदराबाद पढ़ाया बेंगलोर में भी पढ़ाया और मुझे उच्च शिक्षा उन्होंने प्रदान की और फिर हमारे संप्रदाय के जो आचार्य श्री है श्री तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज और श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज वो हमारे संप्रदाय का एक देह लेके चलते जो स्वामीनारायण भगवान का देह था संस्कार सब समाज में बाँटो तो उनसे मुझे दीक्षा प्राप्त हुई और मेरा नाम यज्ञ प्रकाश जी मेरे गुरुजी ने रखा और मुझे दीक्षा श्री तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज ने दी थी उसके पहले आपका नाम क्या था आ, वैसे तो हमारे संप्रदाय में नियम ऐसा है कि हम हमारा पुराना नाम और बर्थ पैलेस नहीं बता सकते क्योंकि जो छोड़ दिया है वो छोड़ दिया है उसको हम फिर मुड़ के नहीं देखते हमारा एक दे छोड़ दिया सो छोड़ दिया फिर मुड़ मुड़ के देखना क्या और त्यागी उसको ही बोलते कि जो एक बार त्याग दे और इसलिए हम उसका पूरा नाम को या गांव को हम नहीं याद करते जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे गुरुकुल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे और कुछ इस तरह के जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो मस्ती वाली जो सिचुएशन होती है क्या आपके साथ कुछ ऐसे आपने कोई ऐसी छोटी मोटी बातें हैं कम्पलेंट आपकी कहीं गई हो तो बताइए वैसे तो मेरी कंप्लेन बहुत आती थी <laughs> <laughs> हाँ मैं जब पढ़ता था तब मेरी कंप्लेन बहुत आती थी मेरे पेरेंट्स के पास और जब मैं इस मार्ग में आ गया तब मेरे गुरु के पास भी बहुत कम्प्लेन आती थी अच्छा मेरी दिखेंगे। हाँ दिखेंगे। वैसे मैं ए, कहता हूँ मैं तूफान बहुत करता था अच्छा, अच्छा। <laughs> किसी को थोड़ा धक्का दे दूं या किसी को मार दूं या किसी की बुक छीन लूं ऐसा होता था कभी कभी पर मेरा लक्ष्य एक था पढ़ना पर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरा ध्यान मैं जब एक से दस तक पढ़ा तब मेरा ध्यान वो इतिहास या भूगोल इसमें बहुत नहीं लगता था मैथ्स इस में इसमें नहीं लगता था पर जब मैं इस मार्ग में आया और जब मुझे शास्त्रों की पढ़ाई करनी पड़ी तब मालूम नहीं मैं अपने आप उसमें जुड़ गया और तब से तूफान भी बंद हो गया तो मस्ती सब बंद सब खत्म हो गया और मेरे गुरु ने मुझे एक बार एक बात बताई थी कि देखो यदि जीवन में कुछ पाना हो और कुछ हासिल करना हो तो अपने आप पर संयम बनाना सीखो और तब से मैंने ए, अपने जीवन में बात उतार ली और अपने आप पर संयम बनाना शुरू कर दिया और मैंने फिर ये शास्त्रों की पढ़ाई शुरू कर दी और जब मेरे गुरु अहमदाबाद में थे तब उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कुछ करने के लिए उन्होंने मुझे आज़ादी दी उन्होंने मुझे एक ही एक ही बार एक सूत्र कहा था कि देख जो व्यवहार है जो वहीवट है वो हम सब कर लेंगे तेरा लक्ष्य एक ही है इस समाज को कथावार्ता की बहुत ज़रूरत है इस समाज को संस्कार की बहुत ज़रूरत है तो तू समाज को जो चाहिए वो दे ये जो वहीवट करना है ये सब चलाना है वो तो सब हम कर लेंगे और तब से मैंने एक ही हमारा मेरा लक्ष्य रखा है कि मैं कथावार्ता के माध्यम द्वारा या समाज को जो चाहिए जो संस्कार चाहिए जो जिस ज, जो मैंने पाया है वो मैं समाज को देने का प्रयत्न करता हूँ और मुझे मैं सही बताऊँ तो मुझे मेरे गुरु पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी पूज्य आनंद प्रसाद स्वामी जी के पास बहुत कुछ संस्कार में मिला है और मैं उसको ही मेरी संपत्ति मानता हूँ वही मेरा मेरा सब कुछ है और आ, मुझे प्राउड तब हुआ कि जब मैं अमेरिका में गया था मैं अभी तीन चार दिन पहले ही अमेरिका से आया हूँ तो मैं जब अमेरिका में था ना तो आ, मैं एयरपोर्ट पे आ, इंडिया आने के लिए मैं एयरपोर्ट आ रहा था तब तो मुझे एयरपोर्ट पर वहाँ का अमेरिकन एक मिल गया और उसने मुझे बोला कि कैन आई आस्क वन क्वेश्चन मैंने कहा यस uh, तो उसने मुझे कहा कि हुआ यू मैंने कहा कि आई एम इंडियन प्रिस्ट तो वो नीचे बैठ गया और मैंने उससे बोला कि क्यों क्या हुआ आप नीचे क्यों बैठ गए तब उसने मुझे बोला कि मुझे इंडियन पृष्ठ बहुत अच्छे लगते मैंने कहा भाई तो उसने मुझे बोला कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है जो इंडियन संस्कृति है मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि जो इंडियन लोग होते वो धर्म में इतना जु, इतने जुड़ जाते इंडियन जो साधु होते जो पृष्ठ होते वो धर्म में इतने जुड़ जाते कि वो पूरे समाज को धर्म की राह तरफ राह की ओर ले जाते हैं तब मुझे अपने साधु होने पर गर्व होने लगा और इंडियन हूँ मुझे प्राउड हुआ कि मैं इंडियन हूँ आई एम इंडियन तब मुझे बहुत प्राउड हुआ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस में आप भारतीय हैं इसका जो गर्व है एक प्योर गर्व इसको कहेंगे अहंकार रहित प्यारा सा गर्व जिसको कह सकते हैं जो हर भारतीय के अंदर होना चाहिए वो आपको तब फील हुआ तो मैं चाहूँगा कि स्वामी जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग अपने जीवन व्यापन करते हुए तनाव सा महसूस करते हैं उस समय हमको लगता है कि कुछ संगीत या कुछ ज्ञान की बातें हम सुनते हैं तो थोड़ा सा वो तनाव कम होता है तो आपके जीवन काल में कैसा गीत जिसको आप बहुत पसंद करते हो उसके बारे में बताइए वैसे तो आ, मुझे संगीत का शौक सभी को होता है जी जी। पर मैं कोई सॉन्ग तो मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी भी प्रकार के सॉन्ग मुझे जब सुनने की इच्छा हो तब मैं आ, हमारे संप्रदाय के भजन बहुत सुनता हूँ इसमें हमारे संप्रदाय में पहले बहुत बड़े बड़े संत हो गए जैसे ब्रह्मानंद जी मुक्तानंद जी ऐसे बहुत बड़े संत हो गए उन्होंने बहुत भगवान की मूर्ति के जो कीर्तन भजन बनाए ना बहुत बढ़िया है भजन मैं उस लाइन सुना दीजिए जैसे एक लाइन है कि वो गुजराती में है जी। जीव छू रसीला तारा मुखड़ा ने जो जीव छु रसी तारा मुखड़ा ने जोती तारा सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए जब मैं मुझे मैं अकेला बैठता हूँ ना तब मैं ये भजन बहुत सुनता हूँ अच्छा। हाँ, क्योंकि भगवान भगवान के मुख को देखकर जो जीने की बात है उसमें बहुत बढ़िया बात बताइए तो हमारे संतों के जो भजन है मुझे बहुत अच्छे लगते और मैं मीराबाई नरसिंह मेहता सभी के भजन मुझे बहुत अच्छे लगते पानबाई के जो भजन हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते तो मैं सब भजन सुनता हूँ मैं सॉन्ग नहीं सुनता क्योंकि मुझे भजन में बहुत आनंद आता है इसलिए मन की बहुत शांति मिल जाती है इसलिए मैं भजन बहुत सुनता हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको भजन से जो है प्रेरणा मिलती है और आपको जीवन जीने का एक नया उत्साह प्राप्त होता है भजनों से और बहुत सारे भजन आप जैसे कि मीरा के हैं और भी बहुत सारे संतों के नाम आपने बताए उनके जो गीत हैं उनके जो भजन हैं वो आपको बहुत पसंद आते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जीवन में आपके साथ बहुत ही जो है बचपन से ही आप इस फील्ड में रहें और संस्कार आपको बचपन से ही मिलते रहें लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कई बार कुछ प्रसंगों में किसी से हमको प्रेरणा मिलती है कोई ऐसा जैसे आप चले गए विदेश चले गए या देश में कहीं और चले गए तो उस समय किस व्यक्ति से आपको ज़्यादा प्रेरणा मिली आ, मुझे मैं जब कनाडा में था तब हमारे आचार्य महाराष्ट्र है पूज्य कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज महाराष्ट्र मैं उनके साथ कनाडा में था तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जब वो अमरीका में गए थे ना तब वो कोई किसी चैप्टर में एरिया में गए तब वो लोगों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो तब उन्होंने एक बात बताई कि हम आपको कुछ देने के लिए आए तब लोगों ने कहा कि हमें क्या देने के लिए आए हो तब हमारे आचार्य महाराष्ट्र ने बताया कि हम आपको भगवान देने के लिए आए और ये बात जब उन्होंने कैनेडा में कही ना तब मैं उनसे बहुत प्रभावित हो गया कि इस दुनिया में मांगने वाले तो बहुत देखे और देने वाले भी बहुत देखे पर भगवान देने वाले तो शायद इस दुनिया में हो तो ऐसे कम लोग होंगे जो भगवान देने के लिए निकलते हैं इसलिए मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है और आज मैं उनसे उन उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ देश विदेश में मैं उनके साथ रहता हूँ तो मुझे उनसे बहुत मैं प्रभावित इसलिए हूँ कि उनका जीवन जो है न वो पूरे समाज को सिर्फ एक ही राह वो दिखाते हैं बच्चों को संस्कार दो और भगवान दो बस वो एक बात बहुत बोलते हैं कि आप अपनी बेटी की जब विदाई करो तब उनको दहेज में कुछ दो या ना दो उस उसको जो कुछ देना वो देना उसको वो मानते नहीं हैं कि आप उसको सोना दो या कुछ और भी सब पदार्थ दे दो वो नहीं मानते वो सिर्फ इतना ही मानते हैं कि आप अपनी बेटी को या संस्कार दो या तो भगवान दो इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ आज भी Uh, स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको जो है अपने स्वामी जी से बहुत प्रेरणा मिलती है और उन जब कनाडा में अमेरिका में उनके साथ आपको घूमने का या जाने का उनके संग रहने का मौका मिला तो भगवान देने आया हूँ ये शब्द सुनकर आपको बहुत मोटिवेशन मिला उनसे आप बहुत प्रभावित हुए तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग साधना की बात करते हैं जब संस्कार होता है तो संस्कार की बात अगर करते हैं तो साधना के साथ संस्कार जुड़े हुए हैं तो आपका जो साधना का समय काल था उस समय आपका जीवन पद्धति क्या था उसके बारे में कुछ खास साधना के अनुभव एक हाथ अनुभव जरूर सुनाइए वैसे काफ़ी होंगे आपके पास लेकिन एक हाथ छोटा सा अनुभव जरूर बताइए साधना के बारे में तो क्या बताए कि जब से इस साधना के राह में जुड़े हैं ना अनुभव तो बहुत सारे होते हैं ऐसे तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब हम सुबह में उठते तब से साधना में ही जुड़ जाते हैं तब से साधना में ही जुड़ जाते हैं भगवान की पूजा पाठ से लेकर पूरे दिन तक साधना ही करते हैं पूरे दिन तक पर जब सुबह में भगवान की पूजा करते भगवान की भक्ति करते तब एक ऐसा महसूस होता है कि हम कोई अहमदाबाद में के राजस्थान में या गुजरात में नहीं बैठे तब ऐसा महसूस होता है कि हम सिर्फ भगवान के साथ ही बैठे मैं और भगवान दोनों ही और कुछ नहीं ऐसा कभी कभी महसूस हो जाता है साधना में वो तो मैं सुबह में पूजा करने के लिए बैठता हूँ तब की बात है पर मैं तो ये भी मानता हूँ कि किसी को मदद करो जिसको जिसको ज़रूरत है उसको जिसको ज़रूरत है उसको मदद करो वो भी एक साधना ही है ना क्योंकि किसी को कोई तकलीफ है वो बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया है या फिर किसी को कोई कुछ हॉस्पिटल का बहुत बड़ा खर्चा हो गया है वो वो पे नहीं कर सकता और उसकी जान भी जा सकती है और ऐसे आदमी को यदि आपकी हेल्प हो गई तो वो भी एक अपने जीवन की साधना ही है वो साधना का एक हिस्सा है सिर्फ पूजा पाठ करना वही साधना है। वो तो साधना है ही वो तो परमात्मा से वो जुड़े रहने के लिए वो माध्य। वो वो माध्यम है परमात्मा परमात्मा के साथ रहने का और मैं तो ये मानता हूँ कि और कुछ साधना हमसे हो या न हो किसी को हेल्प कर सके या न कर सके पर ए, ए, ए, एक जो साधना है ना वो सुबह उठकर भगवान के साथ जुड़ना वो तो अवश्य करना चाहिए यदि हम ये साधना करेंगे ना तो अपने आप ये सब साधना हो जाएगी किसी को मदद करना वो, वो अपने आप हो जाएगा क्योंकि वो और कोई नहीं पर भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि तू ये कर तू ये कर तू ये कर वो भगवान प्रेरित करते हैं हमें और मैं मानता हूँ हमारे वो बड़े स्वामी जी है वो हरिगोविंद स्वामी जी उन्होंने मुझे जीवन में ए, एक एक बार बात बताई थी मैं जब मैं तब अट्ठारह उन्नीस साल का था नया नया संप्रदाय में जुड़ा था तब उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि देख मैं एक बार जब मथुरा में बैठा था तब मुझे विचार आया कि मुझे कुछ करना है तो स्वामी जी ने उनके साथ ही स्वामी जी पूज्य महाधव स्वामी वो अभी आज भी है तो उनकी इज़ आई थिंक वन हंड्रेड टू ईयर है आई थिंक यार वो एक सौ दो साल के वो अभी आज भी है वो तो वो स्वामी जी दोनों दो स्वामी जी से बात की कि मुझे कुछ साधना करनी है मुझे कुछ करना है तब तो वो माधो स्वामी जी ने बोला कि यदि आपको कुछ करना ही है तो आपके लिए करना है कि पूरे समाज के लिए विश्व के लिए करना है तो स्वामी जी ने बोला कि मुझे दोनों ही करना है अपने आप के लिए करना है समाज के लिए भी करना है तब स्वामी जी ने यह बोला कि तू समाज के लिए करोगे ना तो अपना तो अपने आप हो जाएगा तो समाज के लिए क्या करना है तो तप करो तो समाज के लिए भी तप कर सकते अपने आप के लिए भी तप कर सकते तो स्वामी जी ने तब ये निश्चित किया कि हमें कैसा काम करना है कि पूरे समाज के लिए भी उपयोगी हो मेरे लिए भी उपयोगी हो इसलिए स्वामी जी ने ये पूरा जो कैंपस है वो स्वामी जी ने बाय किया और उसमें सहयोग हमारे पूज्य तेजेंद्र प्रसाद जी महाराष्ट्र थे उन्होंने बहुत सहयोग दिया था और ये पूरा कैंपस बाय किया उस पर और वो जब बीमार हुए तब उनके शिष्य और मेरे गुरुजी जी पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी उनसे बोला कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि तू यहाँ समाज के लिए कुछ कर तो स्वामी जी ने ये समाज के लिए ये पूरा कैंपस खड़ा किया और जब कैंपस खड़ा हो गया ना तब स्वामी जी बोले थे कि हमारे बड़े स्वामी जी की साधना का परिणाम है साधना का परिणाम है उन वो समाज की सेवा उसको साधना मानते हैं पूजा पाठ को साधना मानते समाज की सेवा को भी वो साधना मानते और ये समाज की सेवा ही है बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आखिरी में मैं कहूंगा कि गुजरात और राजस्थान के काफी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे साधुओं का जो जीवन होता है ना साधुओं का जीवन वो आ, जैसे वो पेड़ होते हैं ना तो पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते जो फल होते वो आपने आज तक कभी सुना है कि पेड़ कभी फल खा गया नहीं नदियाँ कभी अपने लिए नहीं बहती साधु का जीवन भी ऐसा होता है साधु कभी अपने लिए नहीं जीता वो समाज के लिए जीता है तो मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप सब आप सब जी रहे हैं आप सब बहुत भगवान की कृपा से बहुत कमाते भी होंगे अच्छी नौकरी भी आपके पास होगी तो अपने लिए भी जियो अपने परिवार के लिए भी जियो और समाज के लिए भी आप थोड़ा सा जी ताकि समाज को थोड़ा उपयोगी बन जाओ तो समाज को उपयोगी बन जाओगे तो ये सबसे बड़ी साधना होगी क्योंकि जो स्वामी नारायण भगवान थे ना उन्होंने सबसे पहला कार्य समाज के लिए किया था जब वो सम्प्रदाय में पहली बार आए उन्होंने संप्रदाय की जब पहली बार रत्ना की तब उन्होंने पहली बार मांगरोल गांव है सौराष्ट्र में वहां उन्होंने वो पानी के लिए कुए तैयार की वाव तैयार की पाने के लिए ताकि समाज को उपयोगी हो सकें यदि समाज को आप उपयोगी होंगे तो ये सबसे बड़ी साधना हो जाएगी बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने बारे में और स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में बताने के लिए और समाज सेवा के लिए बहुत ही अच्छा एक मंत्र आपने दिया अपने लिए भी जियो परिवार के लिए जियो और साथ में कुछ समय दे अपने समाज के लिए तो आपका वो साधना बन जाएगा बहुत ही अच्छा मैसेज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगली बार फिर कुछ नई बातें लेकर हम फिर आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो अपने लिए जिए तो क्या जिए जिए अपने लिए तो क्या जिये तो जीए तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए कामियों से घबरा के क्यों अपनी आस सोते हो नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस सोते हो मैं हम सफल सुन हूँ क्यों तुम उदास होते हो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 समझा उसने खुदा को पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आजाद किस रहे इंसान हमदाद क्यों भुलामाना सद ये नहीं चा... के लिए सद नहीं दुकान के लिए तुझी दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए? दार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे हाँ बैठ कर खुशी अपनी लोगों के हम खरीदेंगे बुझते दिए जलाने के लिए बुझते दिए जलाने के लिए तू तुझी है दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए जो तो क्या दिए से जान रखते हैं हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर से जान रखते हैं आसमान ते जमीन को तो क्या हम आसमान रखते हैं गिरते हुए तो उठाने के लिए गिरते हुए तो उठाने के लिए तू दी है दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो प्यार दिए चल गल माह चल आब काब ले कर चल गल माहिए में सौ भिले कर चल धुल मुसित मिटाने के लिए धुलमो तम मिटाने के लिए खुशी दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए खुशी दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए